और हम न तौर वबु एरा कारक है की वो बीती हुई बात की याद न करे और भविष्य की कल्पना न करे क्योंकि जो बात बीत गई वो तो अब लौटा ही नहीं जा सकती और जो आगे आने वाली है वो अपने हाथ में नहीं अपने काबू में नहीं तो अपनी मानसिक शक्ति का अपक् एक बार छोड़ देना चाहिए और जैसे दृश्य सृष्टि को देख करके नाटक देखते हैं तो उसमें तन्मय हो जाते हैं ऐसे श्रद्ध दिकार का लिए ही, और ये जो हम सुनते हैं ना उसका मजा लेने के लिए भी सब जगह ऐसी मन ठीक करके इसमें डूबना पड़ता है वो बिना तन्मयता के रसा स्वादन नहीं होता तो एक बार आगे पीछे की अगाडी पिछाड़ी फिर आप तो मनुष्य हैं, अगाड़ी पिछाड़ी तो घोड़े को लगती है तो नाराण आपको तो अगाडी पिछाड़ी नहीं है घोड़ा बिचारा बन जाता है आगे गले में और पीछे पाव में बोले वृंदावन जाए तो कैसे जाए इधर वो गाँव में है ना पिछाड़ी लगी है तो आओ अब चले गोकुल गांव में बृहद में गोकुल गांव में और नारायण बर ब्रजक कर देश आपने कोई ऐसा बालक देखा जो कीचड़ में लोट रहा हो धूल हाई धूल रंग सावला कमर में करदनी पाँव में नूपुर, हाथ में कंगन और सिर में गोरोचन का तिलक बाल सुवारे हुए अभी बेचारा खड़ा हो के चल नहीं सकता लाल की कीचड़ की कीचड़ हरी कीचड़ गोबर मोह शरीर में लगा हुआ ऐसा बालक कोई देखा है तो अरे ये ब्रह्म है भला देखो ये भक्त देवत ब्रह्म ये प्रेम पर्वत ब्रह्म अब देखा कोई आदमी आया सामने नया वो चले जा रहा था उसके पीछे दौड़े हो बीच रहे हुए घुटनों के बल उसके पीछे चले धुनझुन धुंझुन धुनझुन पांच के नुहपुर बजे बोले ये क्या ये क्या है तो बहुत बढ़िया वो आदमी खड़ा होकर देखने लगा कि ये बालक हमारा पीछे कर रहे हैं कौन है ओ नए आदमी को देखा तो वहाँ पे ठगे और अपनी मैया के पास तो फिर घुटनों के बल दौड़ते दौड़ते अपनी मैया के पास चले आए ठा निजसुत घृणया श्वंत पंकांगरागरुचिरा उपगुज्य तो दुर्भ्यान प्रतिबत स्म मुख्य मुग्धस्ता स्मृतालन यज दो प्रमोद अंति हो ऐसा कृष्ण भागते हैं नए आदमी को देख करके घुटनों के बल तो रोहिणी के पास चले जाते हैं बलराम भागते हैं तो जसोदा मैया के पास चले आते है कभी अपनी अपनी माँ के पास आते हैं कोई भेदभाव नहीं करते ये नहीं कि कृष्ण भगे तो हो मैया के पास आद जैसे आजकल के नन्हे मुन्ने बालक सीख लेते है न ये भेदभाव नहीं करते थे वो तो महाराज उन्हीं के बालक जो उनको बालक माने ईश्वर की ये बड़ी विचित्र गति है कि यदि तुम मानो कि वो हमारा बालक है दूध में खेले तो वो तुम्हारा दूध पीने लगे और उसको मानो कि हमारा दुश्मन है हमको मार डालेगा तो दुश्मन बन के मार डाले हो ईश्वर की ईश्वर मान्यता के अनुसार चलता है और ब्रह्म जो है ना वो ज्ञान के अनुसार चलता है जानकारी के अनुसार चलता है जैसा मानो ऐसा तनमा सरऊ निजस्तऊया दोनों माताएं ऐसा देखती हैं ऐसा देखती हैं दोनों माताएं है, जैसे ये हमारा बेटा है माता के मन में भी भेदभाव नहीं है बन मातरऊ निज तुष जसुदा मैया ऐसे देखती हैं जैसे कृष्ण वैसे बलराम दोनों अपने लाला हैं और रोहिणी मैया ऐसी ऐसे ही देखती हैं जैसे दोनों अपने लाला हैं और ऐसा प्रेम है हृदय में ऐसा वात्सल्य कि वात्सल्य भाव नहीं रहता हो दूध बन करके बहता है ये है ये है न घृ जब बाहर की चीज मक्खन जब पिघलता है तब घी बनता है ना मक्खन पिघल के घी बना और हृदय पिघला तो दया बना सुने बना सुने तो दोनों बालक मिट्टी लगाए हुए आए मैया के पास जहाँ स्नेह होता है ना वहाँ दोष दृष्टि नहीं होते ये ये दृष्टि का प्रताप है दृष्टि का जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण दृष्टि नहीं होते जिस द्वेष होता है उसमें दूसरे दोष दिखते हैं mm -hmm. और जिसमें राज होता है उसमें दोष दृष्टि नहीं होती उसकी प्रत्येक क्रिया गुण ही मालूम पड़ती है उड़िया बाबा जी महाराज दोहराते थे अक्सर वसंत ही गुणा न वस्तुनि ये भारतीय का श्लोक है दुनिया में गुण का निवास प्रेम में है वस्तु में नहीं अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो सामने वाली चीज में गुण ही गुण दिखा और जिसमे राज होता है उसमें दोष दृष्टि नहीं होती उसकी प्रत्येक क्रिया गुण ही मालूम पड़ते हैं। भुढ़िया बाबा जी महाराज दोहराते थे अक्सर वसंत गुणा न निगुणा निक भारती का श्लोक है गुण का निवास प्रेम में है वस्तु में नहीं अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो सामने वाली चीज में गुण ही गुण दिखेगा हो अब ये महाराज कीचड़ ही लगी हुई वो मुख और वो गोबा और वो धूल और दोनों दौड़े आए और अभी दोनों माताओं ने स्नान किया बढ़िया वस्त्र धारण किया ये नहीं कहा कि हटो हटो हटो चूना हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा ऐसे नहीं कहा अंगराज बुद्धि बहु वो कीचड़ भी महाराज अंगराग मालूम पड़ता है बच्चे के शरीर में कोई बढ़िया अंगराग बढ़िया पाउडर लगाया हुआ हो चंदन केसर लगाई हुई हो माताओं को ऐसा लगता है कि ये प्रेम का महात्म है बना पंचांग राग रुपिरो रुप। तरस ज शैवले नाभि रम्यम नमः लक्ष्म लक्ष्मी सरोवर में कमल हो और उसमें निपट जाए तो कमल की शोभा बिगड़ती नहीं और अच्छा लगता है वो ये चंद्रमा में जो कलंक है ना कलंक इससे चंद्रमा की शोभा बढ़ती है घटती नहीं है ये स्त्रियाँ जब श्रृंगार करती हैं ना तो एक दो चार बाल जो अपनी आँखों के पास जो लटका लेते हैं ना वो उनके मुंह पर आया हुआ जो बाल है उनकी शोभा को बिगाड़ता नहीं बनाता है बना आ, वो भी एक सौंदर्य का प्रकार है अच्छा, आ, वो भी सीखना पड़ता है हो कि आँख पर कैसे आधे आँख पर दे वो है ना बीच में निकले कैसे लक के मुंह पर नहीं सीखना पड़ता है। जमनोविदम शीवल ए ना और बच्चे को जब काजल लगा देते हैं ना और एक टीका हो काला काला एक टीका लगा देते हैं, चाहे चुट्टी पर लगा दें, चाहे नाक गाल पर लगा दें, है ना? तो उससे शोभा बढ़ती है जिनके मुँह आरोप काला तेल हो जाता है न कहते है की इसकी सुंदरता में चार चाँद लग गए तो ये जो नारायण श्री कृष्ण है धूल धूल पोत के अब नारायण की शोभा तो लोग लो बहुत देख चुके हैं बाबा शंख चक्र गाधारी वो तना हुआ खड़ा तो बहुत लोग देख चुके हैं बोले अब देखो ये देखो आ, माटी लगी हो धूल लगी पंका कही भाई ऐसा काहे को लिया जो लोग लो रोज खीर वीर खाते हैं ना, हलवा खाते हैं, खीर खाते हैं, ना रहा है उनको एक आध दिन रूखी सूपी खाने को मिले ना, बड़ा मजा आता है ये स्वाद बदलने के लिए रुचि रहे दूसरों की रुचि को अपनी ओर खींचने के लिए अब दोनों माताओं ने हाथ ऐसी पकड़ा और लेके के हृदय ऐसी लगा लिया और अपना स्तन उनके मुंह में दे दिया।, दिया उनको परिश्रम नहीं करना पड़ा हो स्नेह है एक माता वो होती है जो अपनी जवानी से प्रेम करती है कि ज्यादा दिन बनी रहे तो ज्यादा भोग करेंगे वो माता नहीं है वो पत्नी है बोला तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती और सोचती है कि हमारी जवानी ज्यादा दिन बनी रहे ज्यादा भूख करेंगे वो माता नहीं है और वो तो अपने पति की पत्नी है और जो माता होती है को वो को वो अपने बच्चे को देख करके भाई कैसे रह सकती है दूध पिलाए बिना उसकी तो छाती थकने लगे आए हाय अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया अपना संस्कार जाए है ना अपने रक्त का रक्त बने बच्चे के शरीर में वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का जैसा संस्कार है वैसा बने है ना कोई गधैया का दूध पी के गधे का संस्कार न धारण कर ले है ना, ना, ना, ना? नीच का दूध उसके मुंह में न चला जाए है ना नीच का दूध इसके लिए माता जो है वो ध्यान रखती है अब यहाँ वर्णन करता है करते हैं बड़े के साथ दोनों दूध पी रहे हैं में जो है ना विभतो के साथ उसका अर्थ तो बड़े चाव से बड़े चोक से जफर तफर दूध पी रहे हैं बोला तो पर परंतु मुखम निरीक्ष दृष्टि कहाँ है माताओं की मुख ये नहीं कि बच्चा दूध पीने लगा तो माता जो है वो दूध भी पिलाती जा रही है और सिनेमा भी देखती जा रही कि ऐसा नहीं आ, मुख पर दृष्टि है दृष्टि से तो प्रेम आता है कैसा है बढ़िया मुख आप एक बार माता की दृष्टि के साथ अपनी दृष्टि को मिलाकर देखे मुग्ध स्मिता दसम मुग्ध Smith, तो मुस्कान है मुख स्मित माने मुख पर होठों में बोली बोली तो मुस्कान है और छोटे छोटे दांत हैं जैसे दूध दूध की गुंद है और देख करके माताएं आनंद में आ रही दर्शनीय कुमार वीलो अंतर प्रजे तदबला प्र तो सं्या बालक महाराज अपने मन को आप देर संसार का ध्यान करता रहता है एक महात्मा से बड़े थे बड़े वेदांत तो वो वेदांत का निरूपण तो करे लेकिन राम कृष्ण शिव की निंदा भी बहुत करे एक दिन मैंने उनसे पूछा की जिस समय कोई जिज्ञासु आपके सामने वेदांत की बात करने वाला नहीं होता है उस समय आपका मन क्या करता रहता है क्या वर्क बोलते है वर्किंग है। कुर्बत कुर्बत कुर्बत? आपसे? ये है आपका मन क्या करता रहता है तो बोले थी भाई कभी भक्तों की याद आती है कभी क्षेत्र की याद आती है ना? कभी आश्रम की व्यवस्था की याद आती है तो भले मानुष तो तुम कृष्ण शिव का की निंदा क्यों करते हो तुम्हारे क्षेत्र से सदा तुम्हारे आश्रम से तुम्हारे भगत से तो ही अच्छे हैं। इनकी याद करो तो राग द्वेश तो नहीं होगा ना। दर्शनी दर्शनीय कुमार नन्ने धन्य बालक और ऐसी लीला कि देख करके जो जवान गोपिया तो थी न उनकी चित्रवृत्ति उनकी और चार बछड़े बैठे थे चार बछड़े बैठे और महाराज घुटनों के बल चलते चलते चलते चारों के बीच में पीछे बैठ गए और चारों की पूछ एक तरफ नाराज महाराज दो चारों की पूछ पकड़ के और लपेट ली और पकड़ के बैठ गए अब बछड़े पड़ के और उसके कोई उधर खींचे कोई उधर खींचे प्रगृहित बसई तुभाव तो अनुष्ट मानव बोले तो देखो काम जो है ना आप एक ध्यान दो काम में ये सामर्थ्य है कि वो केवल जवानों के ही मन में तो विकार ला सकता है ना लेकिन ये तो नन्हा सा शिशु नन्हा था टू हो इसमें काम की बात कहाँ है इसमें तो वो सामर्थ्य है जो है नन्ना सा बच्चा और बड़ों बड़ों के मन को अपनी ओर खींच तो बोले मेरे सामने काम में क्या रखा है ये ये जिसको कृष्ण का आनंद आ गया उसके लिए काम में क्या मजा है जो तो जवान लोग जिनको काम का अनुभव है कि काम में कितना शुभ होता है वे भी इस बच्चे को देख करके खेल जाते हैं वो घूस पकड़ कर महाराज कभी इधर कभी उधर प्रगृही मत सही हृदय सतह वाह व अनु कृष्य ऐसा ब्रह्म उपनिषद पढ़ो तो उसमें पांचों कोषो का वर्णन आता है हो तो वहाँ वर्णन आता है अंत में प्रत्येक कोष के अंत में क्या चीज है बोले ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वो जो पित्ती रूप अन्नमय पुरुष है उसकी पुरुष क्या है बोले ब्रह्म प्राण में कोष की पूछ क्या है प्राण में पुरुष की पूछ क्या है बोले ब्रह्म है वही सूचक है बोला मनोमय पुरुष की पूछ क्या है विज्ञान में पुरुष की पूछ क्या है आनंद में, में पुरुष की पूछ क्या है बोले ब्रह्म कुछ प्रतिष्ठा कृष्ण ने कहा कि देखो तुमने उपनिषद में पढ़ा होगा पूछ है ना ब्रह्म पूछ है कि मैं पूछ नहीं है पुच्छस्थ है पूछ को अपने हाथ में पकड़ करके चलता है यह पुछस्थ ब्रह्म है पुछस्थ ब्रह्म उत्या जब भूपियों ने देखा जैसे ऐसे जो हैं मनुष्य के हृदय में रहने वाली वृद्धियाँ और कुछस्थ ब्रह्म को देख कर के आनंद का अनुभव करती हैं, वैसे गोपिया इस गुच्छस्थ ब्रम को देख कर के इतना आनंद अनुभव करती हैं, कुछ छत जहर झुर हस घर द्वार छूट गया हसते हंसते लोक छोट हो जाती हैं और देखती रहती हैं, वाह भाई वाह ऐसा नग्न ब्रह्म नंगा ब्रह्म निरावरण नग्न माने निरावरण जिसका आवरण भंग हो गया देखो एक जने का ब्रह्म होता है दृष्टा तो किसी का ब्रह्म होता है साक्षी तो किसी का ब्रह्म होता है कुटक तो किसी का ब्रह्म होता है अधिष्ठा ये मत समझना कि इन लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो गया है न अरे ये तो नाम रूप ले करके हुए हो जब तक ये सावरा सलोना ब्रजराज तुम्हार नारायण ब्रह्म न मालूम पड़े साक्षात तब तक समझना कि उनका आधा ब्रह्म है क्योंकि द्विष्ठ तो बना हुआ है वो को ब्रह्म जानते ही नहीं है वो आधे को केवल साक्षी को कुकृष्ठ को अधिष्ठान को ब्रह्म जानते हैं और वे साक्ष्य को अध्यक्ष को द्वैत को ब्रह्म जानते ही नहीं है तो उनकी अद्वैत कहाँ है ब्रह्म तो सब है ना, जब सब ब्रह्म हो गए गोपियों तो का से तो छूट गया घर लेकिन मैया जो है वो संसार से अपने मन को नहीं हटा सकते श्रृंगक निदर्श्यति जल ग्रिजकंट केवती जलो स्वुत निषेध गृहिया कर्तमति यज्जन्यपुर मनसोन गोपियाँ तो कैसी के जाने दो घर में जाएंगे तो क्या होगा जब पति देव मुख बुला लेंगे थोड़ा और तो क्या चार बात सुना देंगे बोले तो रात तक तो प्रसन्न हो ही जायेंगे क्या बात है चलो घंटे दो घंटे नाराज रहेंगे तो क्या आवेगा बे बेफिक्र हो बोले सात चार बात बोलेगी कि बुलेगी रात पांव दबा देंगे उनका बोले हाथ जोड़ लेंगे तो लेकिन इसकी डीजा तो हम देखेंगे तो गोपिया जो है वो तो संसारा शक्ति का विरोध करके कृष्णा शक्ति करते हैं लेकिन ये जसोदा भैया है तो वो अपने घर का काम नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? कि गोपिया तो समझती हैं कि घर का काम कृष्ण के लिए नहीं है तो वो घर का काम छोड़ सकती हैं। पर जसोदा भैया तो समझती है की हमारे घर का काम भी कृष्ण के लिए है कृष्ण प्रेमय अतवे नवस्था तत्वा गोपी तो अपने घर बस पति के लिए है सास के लिए है देवर के लिए जेठ के लिए है चलो देवर जी नाराज होंगे तो क्या हो पति जी रात तक मन जायेंगे सास जी के पांव पकड़ के खुद कर लेकिन कृष्ण की बीजा दे और जसोधा मैया क्या करे उसके घर में महाराज हैं गा उमती हैं और ये लाला आते है गाय और महाराज जितने के बल चलते चलते एक और गाय चाट रही बचड़े को उसका देर चाट रही और ये दूसरी और ये गए और उसके गले से लिपट गए और भैया चिल्लाई आय आय है ना कहीं न मार दे जिस दिन ऐसी तो बेटा हुआ मैया के मन में तो यही है कि जेवर बनवा में आग जली हो वो नली से सुनार ने जो आग फूकी बोले बड़ा मजा आया घुटने के बल धीरे धीरे फोके और सुनार की जहाँ आँख हटी और लेके नली और फूकना शुरू किया और ही मैया मैया जब चिन्हारी उठी मैया दौड़ के पकड़ आ, बंदर आया घर में लड्डू ले गए महाराज ले गए उसके मुँह में उसको गोद में बैठा लिए बच्चा खिलाने लगे बंदरिया के बच्चे को अपना बच्चा मांग लिया कहीं नोच न ले ए? मैया ने पकड़ कर वो घर में बंद किया है निकल दे नहीं देंगे ये बड़े दोनों बड़े कमी कम वो पीढ़ी दर पीढ़ी की तलवारें रखी हुई थी महाराज बलराम की पीठ पर चढ़ गए और उतार ले और उतार के वो मान निकाल अब दूर करके और खना खन खना खन, खन तलवार बज रही है मैया ने कहा रही ये आवाज कहां से आ रही है पकड़ के लिए कान पकड़ के लिए बड़े चंचल हो और फरक बोली मैं रोटी बनाती हूँ तुम लोग बैठो मैं खिलाओ करना चाहिए तो पानी का हौस था दोनों दो कूद पड़े कि इसमें कितना पानी इधर मोर आया नारा मोर आया बोली तो बहुत बढ़िया है उसके सामने कुछ खाने को दिया अपना जो खाने का था तो उसके सामने रख दिया जब वो तेल झुका खाने लगा है ना तो महाराज जला पकड़ के उसके उड़ा मोर मैया दौड़ी डा लेके ना? एक काम न कर दे वो तवे पर रोटी जल जाए उधर दूध जो है वो समझ जाए गिर जाए है न वो मक्खन आया हुआ जो दही में है उद्यम कहते हुए भरा रह जाए कोई काम न करने दें काफी दुष्पन्त जाए जैसे भक्त लोग ब्रह्म परायण होते हैं, है वैसे कृष्ण क्रीडापरायण हो गए हो क्रीडापरायण क्रीडा परावती चलो बड़े अचल से असल में ब्रह्म तो में चल है ना अचल तदे गति तन नहीं गति वो हिलता भी है और वो नहीं भी हिलता है चलता भी है नहीं भी चलता है वेदांतियों ने अफवाह उड़ा दी कि ब्रह्म अचल ब्रह्म अचल ब्रह्म अचल अब वो अपने समझने के लिए है न समझना तो अपने लिए ब्रह्म को अचल होके क्या करना है ब्रह्म को अचल होके कौन क्या नाम है राष्ट्रपति बनना है न? न? न? उसको अचल अचलता से क्या मतलब उसका पर वेदांतियों ने अपने समझने के लिए ब्रह्म को अचल कह दिया अब को उनकी, उनकी इज्जत रखने के लिए की भाई वेदांति लोग कहते हैं तो अचल रहना पड़ता है आ, लेकिन हिले धोले बिना तो नहीं रहता ना तो कमरा बंद करके जैसे हिलते दोलते हैं जो खेलते डोलते है नुक बदलते जाती बालक ऐसी उनको रोकने के लिए घर का एक काम मैया न कर सके न रोहिणी ने जसोदा और इधर इनका तो अभ्यास चल रहा दुराहि श्रिंग ध्वंसोनिपान दूरही विदलनम संसघात गर्भेद कृति रिदित्वेशना तद अनुगतारहे तो पूरे तो चक्रे क्रीना मनोज्ञा निदृशी त्र बोले हेल मारना है वृषभासुर का नाम करना है आग पीनी है अगहासुर और कालिया नाग से निबटना है कंस को मारना है तो और आ, बकास, बकासुर को फाड़ डालना है ऐसी ऐसी असुर आवेंगे उनका नाश करना है तो अभी से थोड़ी आदत पड़ी हो तो ठीक रहेगा ना? तो वो तो महाराज इनका अभ्यास कर रहे हैं और मैया की स्थिति ये है ये जो चंचलता है ना, बालक कृष्ण की जो चंचलता है ये बात्सल्य रथ को पुष्ट करने वाली है जितनी जितनी चंचलता बालक में होती है माता पिता की दृष्टि उतनी उसकी ओर खींचती है तो गोपियाँ तो सब छोड़ के आती हैं और जसोदा भैया कुछ छोड़ नहीं सकती है सारा प्रपंच झूल गया इस नीति को बोलते है निरोध हो तो तो में जो वर्णन आता है ना, नीरोध का वर्णन है निरोध का तो श्री कृष्ण ऐसा उपद्रव करते हैं दूसरे में किसी की आसक्ति न रहे आसक्ति जो है वो अपनी पूरी पूरी नारायण कृष्ण में अपनी और खींच लें कृष्ण अब तो महाराज त्रो अनुतापी करना शंका की कभी बचता है कि हम अकेले छोड़ करके क्यों चले गए कभी डर लगे कि कहीं ये कोई उपद्रव न कर दे कहीं दया आवे कि ना समझे बेचारे कहीं शंका हो कि कोई उपद्रव न कर ले हर समय उनका मन कृष्ण में ही लगा रहे कृष्ण में ही लगा रहे जो काम प्राणायाम करने से नहीं होता है ना? नीचरी मुद्रा साधने से नहीं होता हो जो काम उद्यान और मूल बंध नहीं करते वो काम श्री कृष्ण ने नन्ना सा शिशु बन करके यसोदा के जीवन में प्रवेश किया और कर दिया बोले भाई ईश्वर मिलता है लोगों का मन स्थिर होता है बोले ये ईश्वर मिला तो इसने योदा के मन को चंचल कर दिया कहीं सिरही न होये इधर से उधर उधर से काले नाल पे कालेनाल राज गोकुले अघृषा पदिचक्रमु रतत् भगवान्ण वय्रज पलक सह राम व्रज तीना जनयन्मुद कृष्ण सोपियो रुदीरम वीक्ष्य कौमार श्रणविया अब कहते श्रोता को कहते हैं कि ऋषि हो तुम ऋषि राजर्ष केवल राजा नहीं हो परिचित तुम ऋषि हो और एक जोगी मिले उनसे मैंने पूछा की क्या करते हो कि बोले कि में नीलम पत्थर रख लेते हैं और उस पर त्रातक लगाते हैं मैंने कहा भले मानो जब नीलम पत्थर रखते हो तो नीलम शरीके श्री कृष्ण पर क्यों नहीं त्रातक लगाते है न अरे पत्थर का आलम्बन लोगे पृथ्वी पत्थर हो जाएगी और कृष्ण का आलम्बन लोगे पृथ्वी के एक जोगी ने बताया कि हमारी नाक पर लाल पीला काला नीला सब तरह का रंग नाचता है और तरह तक लगा के हम उसको देखते हैं। बोले तो ये नाक पर क्यों देखते हो जरा आँख बंद करके कलेजे में देखो ना श्री कृष्ण के लाल लाल तलवे है नाल लाल लाल नाखून और वो पीला पीला पीतम्बर है सावरा सावरा शरीर जो रंग तुमको चाहिए वही तो मिल जाएगा काहे तो इधर उधर भटकते हो आ, सब रंग तो उसी में है तुम्हारा तो धीरे धीरे बीता समय काले नालते ना समय जो है वो बहुत धीरे चलता है वो उसके पांव की आहट लोगों को सुनाई नहीं पड़ती कब बचपन गीता कब जवानी आई कब जवानी गई कब बुढ़ापा कोई बता सकता है? देखो, कोई दिन बताओ कि अमुक दिन को इतने बजे हमारी जवानी गई और उसमें बुढ़ापे ने प्रवेश किया आप लोग तो बड़े अनुभवी पुरुष हो है न अरे ये जवानी बुढ़ापा जो है ना ये अति सिद्ध नहीं है नो तो बुढ़ापी सिद्ध है इसलिए समय कहाँ से इनको बताया जा ना रहा है आप बताओ इसी ऐसी एक एक ब्रह्म ज्ञानी थे तो कहते थे कि अमुक दिन को अमुक संवत्सर अमुक महीना अमुक दिन दस बज के पाँच मिनट पर हमको ब्रह्म ज्ञान हुआ लोड़िया बाबा जी उड़ा थे थे, कि इनको ब्रह्म ज्ञान जो है तुम तो ब्रह्म कब से हुए भाई सभी से ब्रह्म हुए की उसके पहले से वो तो तुम्हारे ब्रह्म का अवतार हुआ उस दिन तो जन्म हुआ ना ब्रह्म का अरे ब्रह्म तो पहले से ही थे बाबा ये ज्ञान जो होता है ना वो ज्ञान को मिटाता है ब्रह्म बनाता नहीं बोले कब से ब्रह्म का अमुक संवत्सर अमुक महीना और अमुक मुक्ति थी दस बज के पांच मिनट से हम ब्रह्म हो गए धन्य तो है तुम्हारा ब्रह्म है? पहले तो था ही नहीं अब पैदा हुआ है तो ये काल जो है ना, बड़े धीरे धीरे चलता है पता नहीं चलता अब ये राम और कृष्ण दोनों जो हैं, वो भूकुल में बिना आप घुटनों के हो घुटनों के बल नहीं खड़े हो करके और बड़ी सुगमता से विचक्रमतु अब तो नाचे कहो लाला आ, पर हाथ रख ले बोले लाला मा समयेंगे न तो महाराज ताब्द है ना संस्कृत का शब्द लाश रात लास लाठ्य जिससे बनता है ना लाश्य लास और जलयोर अभी व्याकरण की रीति से ड और ला, ये दोनों दो अक्षर हैं महाराष्ट्र में देखो एक है ना जो ड और ल दोनों को मिला के बोलते हैं एक अक्षर है ना वही तो है ये है नास ला और दास है न दास कंश है तो ये महाराज नाच नाचता है नाचने लगा बालक बस तू भगवान कृष्णो बैस्ज बाल अब इसके बाद क्या किया बोले भाई एक समाज जोड़ो समाज कैसा जोड़ो बोले सब बालक उसमें शामिल हुए अपनी उम्र के बोले अपनी उम्र के बालक क्यों शामिल करते हुए भगवान बोले कि एक काम करना है कि आप, हम लोगों को एक चोर चौकड़ी का संगठन करना बाबाई चूर चौपड़ी क्या होती है हो गए, हो गई गई है ना हम लोग खा कर मुस्कह भी हो जाएंगे है ना और आज कंस हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगा तो भय ब्रज बाली कभी तो गोपियों का बड़ा प्रेम है वो चाहती हैं कि हमारे घर का खाए हमारे घर का खाए कुछ तो समाज सेवा भी हो गए है, है न और बालकों को खाद्य भी खूब ठीक ठीक मिले और गोपियों का प्रेम भी पूरा हो गए तो अब जरा शुरू करना चाहिए तो संगठन किया हो नासा किसी के घर में घुसे बोले कोई गवाह था कि नहीं का ले गए थे और चोरी कैसे की उसी गोपी का जो भाई था ना? उसी गोपी का जो छोटा देवर था जो बालक था उसी से कहा कि निकालो घर में है ना? आज तो हमारे घर अपने घर में से निकालो कल तो हमारे घर में से हम निकालेंगे है ना? तो न चोरी होगी और न बिल्कुल एकांत में किसी के घर में घुसना होगा तो महाराज नन्हे नन्हे बच्चे आ, उनको तो उनको इनके लिए तो छुट्टी है ना हो ए, शंकर भगवान ने कह दिया कि चौदह बरस से कम बच्चे को शनिश्चर तुम लगना मत ये सारे साथी वाले साथी जो होती है ना वो बच्चे को नहीं लगती है वो शास्त्र में निषेध है कोई पंडित बतावे तब भी नहीं मानना हो क्योंकि तो हमारे बच्चे को सारे जाते हैं अस्सी बरस के बाद के बुढ़े पर और चौदह बरस से पहले के बच्चे आरोप है न सारे साथी नहीं लगती का दोष नहीं लगता शंकर भगवान ने दे दिया है कि कितना का दोष नहीं लगता अब ये महाराज के दोष से भी मुक्त है हम बाल अपराध को बढ़ावा नहीं देना चाहते बोला ये ना समझ है न ये ना समझ है तो इनको शिक्षा देनी चाहिए अब तो महाराज बलराम जी को ले लिया बोले बलराम दाऊ दादा तुम दंडाले के दरवाजे पर खड़े हो जाओ ए तुम्हारा घर है तुम्हारी नानी का है मामी का है चाची का है किसका है कहे तो जाओ घर में भीतर घुस जाओ है ना हम लोग पहरेदार का, का काम करते हैं सिपाही का, का काम करते हैं और उसी के वो देव महाराज तो पहले पहले अभ्यास घर में किया हो ऐसा बता तो। एक दिन जसोदा माई जसोदा मैया घर से कहीं बाहर गए खुद अब लौट के आई तो देखा घर में कृष्ण नजारा कहा गया जोर से फुकारा की कि कहीं किसी कमरे में छिपा हो तो निकल जाओ कृष्ण करो सिकम फिकारी अरे वो मेरे बाप कृष्ण कन्हैया कहा है कहाँ है क्या करता है कृष्ण करो श्रुप मातुचा भैया ने जो पुकारा कृष्ण के कान में आवाज पड़ी सावनीत चौर्य तिर यहाँ के कहा रुक गए की मैया मारेगी भैया ने पूछा क्या कर रहा है बाबा देखो ये आजकल भी तो लोग अपने बच्चे को बाबा बोलते हैं न? है न तो पुराने जमाने में भी बच्चे को बाप बोलने की रिवाज थी बोला ओ तो मेरे बाप अभी गाँव में बोलते है तो ओ मेरे बाप क्या कर रहा है घर में तो डर गए और विश्रम नाम ब्रबीत बोले माता कंकण पद्म महसा पानी मम आ मैया ये जो तूने लाल लाल चंदन समझा दिया है मेरे हाथ में इससे मेरा हाथ जल रहा था तो क्या किया बेटा हाथ जल रहा था नाय नवनीत विरे विलियस इसीलिए मैंने मक्खन के बर्तन में ये अपना आग गुजेर दिया है ना आग बुझ जाए वा, वा, बिल्कुल आनंद लो इसका रस लियो इसका बड़ा मजा आए एक दिन भैया ने एक आंख में पकड़ा घर में ही मक्खन चुरा करके सुनने चूरता स्वयं निज गृह अह्यंग नवीनमणि स्तंभे स्व प्रतिबिंब मीक्षित बिया देखते हैं कि शीते में अपनी परछाई बोले कि भैया तुमको क्या मज़्ज़ा मेरी पहरेदार बैठा गई है कि कोई माखन चुरावे तो उसको तो तो बताना है तो न अब उसके भी हाथ हिले मुंह हिले समझ में आवे बोले भैया मैया मत कहना तुम भी बराबर हिस्सा ले लो एक ले लो दो ले लो चार ले लो चोर के भाई चोर तुम भी बन जाओ इतनी इसी बीच में मैया आ गई वो बोली कि लाला किससे बात कर रहा है कोई घर में है क्या किससे बात कर रहा है कि मेरे बराबर तेरा इसका वो ना भैया ये मैंने कहा, कहा कि मेरे बराबर इसका ये तो तेरे घर में कोई चोर आ गया है मातः कैश नवनीत मृदम लोभे न चोर मध्य गृह प्रविष्टा मैया कोई लोभी चोर तेरा माखन चुराने के लिए घर में आ गया है मैं तो इसको रोक रहा हूँ कि तुम माखन मत चुराओ और जब मैं अपने होठ दांत के नीचे दबाता हूँ और मैं झूसा तांता हूँ तो ये भी अपने होठ दांत के नीचे दबाता है और मेरी तरह झूसा तांता है बड़ा भीड़ चोर है मैया ने जाके देखा परछाई डाला अभी तुमको परछाई की पहचान नहीं हुई है तो इस तरह से चंचलता घर में सीख करके तब बाहर निकले बजामीडे जनयन्मुदम कृष्ण से गोपियो रुचि राम वीक्षार चापलम श्रणुवती किल मा तुरु हो जो स्तम अब गोपिया जो है वो कृष्ण की रुचिर चपलता देख कर चपलता ऐसी है जो रुचि को खींचने वाली है रुचि मनुष्य की कहीं न कही लगी होती है ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता हो जिसकी कोई रुचि कहीं लगती न हो तो मन से ही नहीं रहेगा तो बोले फिर लोगों की रुचि को संसार की ओर से खींच करके ईश्वर में कैसे लगाया जाए बोले ये कृष्ण की जो लीला है ना ये रुचि का मुंह मोड़ने के लिए है अब सब की सब गोभी इकट्ठी हुई और इकट्ठी होके जसोदा मैया के, के पास और क्या कहते एक यहाँ बड़ा आश्चर्य है की सुखदेव जी महाराज और सब कथा तो अपने मुंह से कहते है और राजा परीक्षित सुनते है लेकिन इस चूड़ी वाली जो कथा है वो सुखदेव जी महाराज ने अपने मुंह से नहीं कही है वो गोपियों के मुंह से कहलाई है बोली बाबा सच्ची है कि झूठी है इसकी मैं कोई गवाही नहीं देता आ, है न हम कोई गोपियों के पक्ष में थोड़े हैं तो आप जानते ही हो एक दिन अकबर ने कहा कि बैगुन जो है ये बहुत साफ है तो बीरबल ने कहा बेगुन है मरा बेगुन एक दिन बोले बहुत अच्छा इसमें बड़े बड़े गुण हैं। तो बोले बहुगुन है मारा बहुगुण है बहुत गुण है।, है अकबर ने कहा तो बड़े भी होगी जो मैं कहूँ उसी आम इलाके से हो तो बोले की साहब मैं नौकर आप चाहू कोई वैगन का नौकर तो नहीं होगा तो ये जो हमारे महात्मा लोग वो कृष्ण के पक्ष में रहते हैं वो, तो हमेशा कृष्ण के पक्ष में रहते हैं वो चोरी करे तो भी बढ़िया ध्यान करने लायक वो चीर करें तब तो भी ध्यान करने लायक वो रास लीला करें तो भी ध्यान करने लायक वो, कर तो ला वो, तो ला वो हा का ना कर दे ना का हा कर दें का तब तो भी ध्यान करने लायक बोले बाबा हम दुनिया के तेरे नहीं है, है? है वो है ना चाकर नहीं है काहू ब्रह्म के बाबा थी हम कहे देती ऊधो कान की कमेरी है रत्नाकर का ये पद है रत्नाकर का कवित्व है, है ना चाकर चाकर नहीं है काहू ब्रह्म के बाबा की हम किसी ब्रह्म के बाबा की हम चाकर नहीं है सूधे कहे देती उधो कान की कमेरी है हमको तो कान की कारण है, है हमको कृष्ण से काम है हमारा ब्रह्म ऐसी क्या मतलब कहा ब्रह्म की जोत ज्ञान का हमारे तो सुंदर श्याम प्रेम को मार अब खूब होकर बोलते हैं तो ये जो सुंदर लीला है ना ये असल में गोपियों के मुंह से ही अच्छी लगेगी कि कृष्ण ने कैसे कैसे उनके घर में माखन की चोरी की उनका दिल कैसे चुराया दिल कैसे चुराया वो तो बोलते है जुित्रोशस्य थय कल से माक्ष्यति मोक्ष्य के चेन्ना प्रद्लाभे कुपितो क्रोश्य तो अब ये प्रसंग आपको कल सुनानेंगे